द्रम कर्णे स्ुनियादेवा भद्रं पश्येम्षिजयत्र स्थिंग कंसस्तनुभ्यशेबेहित जलायु शाति शाति शाति अथर्पदीयूलुपनिषत् तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड तक कुछ विचार हुआ अब तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड के प्रथम के ऊपर द्वितीय मुंडक के ऊपर विचार होने जा रहा है प्रथम मंत्र है मंत्र है अभी सवेद तत्पर मंत्र बधा यत्र निहितं भाति शुभ्रम उपाशते पुरषम ये ह्य शुक्रमेतदर्तं धीरा स वेद ब्रह्म निहितं उपासते नितम पूर्व मंत्र में कहा था तस्त आत्मज्ञयतिम आत्म्ञपुर के प्रशंसा की थी जो आत्मत्ता होगा उसी के लिए कहा स करके उसी मंत्र को यहां संभव करते हैं वो जो आत्मव्यता है वह वेद वो जानता है जो आत्मव्य क्या जानता है एत परम ब्रह्म जो परम ब्रह्म धाम जो परम ब्रह्म है परम ब्रह्म प्रकाश रूप धाम माने प्रकाश प्रकाश कुंज परम ब्रह्म है उसको वो जानता है वेद इसलिए वो आत्म के, के पूजा करे ऐसे पूर्व मंत्र में कहा था सब येदा वह जानता है क्या जानता है ये तर ब्रह्म धाम ये जो परम ब्रह्म प्रकाशमय ब्रह्म है उसको जानता है वो ब्रह्म कैसा है यत्र विश्व निहितम सारा संसार आदिदैविक आदिदेविक चाहे को चाहे आदि भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो सब जिसमें आश्रित है सारा संसार जिसमें आश्रित है ऐसा है आश्रितम आश्रित है सारा संसार जिसमें जिस ब्रह्म में क्योंकि कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान में आश्रित होता है हमेशा ही ध्यान रखना है सारा संसार कल्पित है वो आत्मा ही एक अधिष्ठान है उसी में कल्पित है जैसे सुवर्ण में आभूषण कल्पित हैं जितने भी हम जेवर बनाते हैं जेवरों का अनेक नाम होंगे अनेक आकृतियां होंगे किंतु वो कल्पित हैं किसम सोने है सोना वो मिट्टी के जितने भी पात्र बनेंगे आकार अलग अलग होंगे नाम अलग, अलग अलग होंगे किंतु मिट्टी ही है उसी में आश्रित है मिट्टी में आश्रित है लोहे से जितने भी औजार बनते हैं औजार एक ने अनेक हैं नाम भिन्न भिन्न है आकृति भिन्न भिन्न है किंतु है वो लोहा ही है लोहा में आश्रित है लोहा को छोड़ करके औजार कहीं जा नहीं सकता ठीक इसी प्रकार उस चेतन में विवर्त है ये सारा संसार चाहे आदि जैविक हो चाहे आदि भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो यत्र विश्वम निहितम का सारा संसार जिसमें आश्रित है जो परमात्मा ऐसा है भाती सुब्रम सुब्रम तो शुद्ध है ऐसा प्रकाशमय सबको प्रकाश करने वाला है प्रकाश स्वरूप है ज्ञान है, प्रकाश स्वरूप है शुद्ध है। उपासते पुरुषम काम, ऐसे ब्रह्म को जो जानता है सा वेदा जो जानता है उसकी जो उपासना करते हैं सेवा शुश्रष आदि करते हैं उस आत्म पुरुष के उपास पुरुषम आत्म पुरुषम ये उपासते अकाम कामना रहित हो करके जो उपासना करेंगे यह ना कि इनकी सेवा करेंगे तो हमें कुछ मिल जाए ऐसे कामना रहित हो करके जो लोग मुक्शु हैं विषय भोग से रहित हो करके मुक्षु लोग जो उन महापुरुष की सेवा करते हैं अवस्था के आधार पर जैसे उनको अनुकूल हो सेवा करते हैं तेज शुक्रम ये तिवर्तन देरा ये लोग उस महापुरुष की सेवा करने वाले उस आत्म पुरुष की सेवा करने वाले लोग जो होंगे वह फिर ये जो रजो वीर के फिर दोबारा आश्रय नहीं लेते हैं मान किसी भी युवनी में जन्म नहीं लेंगे आगे जन्म उनका नहीं होगा ये धीरे पुरुष ऐसा कहा भाष्य है तथा पूजा एवं अशोक वो जो पूर्व पंद्रह कहा था तस्मात आत, आत्मज्ञम हर्चयित भूतिक आत्मज्ञ पुरुष की अर्चना करे सेवा करे शुश्रूषा करे कल्याण चाहता हो तो काम हो ऐश्वर्य काम हो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति उसकी सेवा करे ऐसा कहा था उसे कहा तथा पुजार है सम्मान के सम्मान के योग्य पात्र है वो आत्मा के पुरुष ये असौ यश क्योंकि सवेद क्यों पूजा के योग्य है वो जानता है सवेद वह जो आत्म के पुरुष है वह वेद ए तत्त परम ब्रह्मधाम कहा वेद जानाती परमात्मा को जानता है आत्माभाव में पहुंचा हुआ है आत्मा को जानता है जाना इतना यथोक्त लक्षण ब्रह्म जिस ब्रह्म का स्वरूप बता दिया है ऐसा जो ब्रह्म है. है परम उत्कृष्ट वो ब्रह्म कैसा है परम ब्रह्म है उत्कृष्ट है सर्वश्रेष्ठ है ऐसा जो ब्रह्म है धाम धाम माने प्रकाश कुंज है वो वो ब्रह्म ऐसा है सर्व कामान आश्रय सभी इच्छाओं का सभी विषयों का आश्रय वही है संसार में कोई भी वस्तु होगा उसी में आश्रित है क्योंकि संसार कल्पित है कोई भी वस्तु कल्पित है उसी में आश्रित है उस चेतन आत्मा में आश्रित है आश्रय माने मैने आस्पदम यहाँ विश्वम समस्तम सम, जगत निहितम समर्पितम। जिस ब्रह्म में धाम में मैंने जो प्रकाश कुंज ब्रह्म है उसमें सारा समस्त विश्व सारा संसार सारा जगत निहित है माने अर्पित है समर्पित है अधिष्ठान में कल्पित वस्तु समर्पित होते हैं ये ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम और जो अपना स्वरूप से प्रकाश जाए शुद्ध भाषता है अपने रूप से क्योंकि कल्पित वस्तु कितने भी संसार की हम कल्पना करें उस आत्मा में आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं वो शुद्ध का शुद्ध ही रहेगा मरुभमि में कितने भी बारिश करें कल्पना रूपी बारिश आप करें मरुभ गीली होगी क्या वो जो जो हो रहना है रस्सी में आप सर्प की कल्पना करते हैं जहर से होगी रस्सी ठीक किसी प्रकार <coughs> समस्त जगत अर्पित है किंतु उसका स्वरूप कैसा है श्वेण जो गुण शुद्धम शुद्ध रूप रहता है वो शुद्ध से पाया जाता है ऐसा है वह आत्मा ऐसा है क्यों जगत वास्तव में हो तो उसको बिगाड़े जगत है ही नहीं कल्पना है दृष्टि सृष्टि बात है जैसा देखे वैसे सृष्टि मानी जाती है तम तो अभी एवं आत्मज्ञम पुरुष ऐसा जो आत्मा के पुरुष है उसको भी कोई करे आत्मा में अगर पहुंच नहीं सका आत्माभाव पे पहुंच जाए तो उसके लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है अच्छी बात है वहां नहीं पहुंच सकता है आत्म तक तो उस आत्म के पुरुष की सेवा अर्चना भी करता है समय के आधार पर उसकी सेवा शुश्रूषा आदि करता है तब भी तम अभी पुरुषम वो जो आत्म के पुरुष है उसको भी एवं इस प्रकार का आत्मज्ञम पुरुषम ऐसे आत्म के पुरुष को भी ये ही अकामा जो अकाम है विगता कामा यमान जिनकी इच्छाएं समाप्त तो हो होगी ऐसे होने वाले ही वो महापुरुष की सेवा कर सकते हैं कि वहां कुछ मिलेगा करके जाने पर मोक्ष के कुछ मार्ग बताएंगे कुछ मिलेगा जो कौन सेवा करेंगे तो क्या ये अका क्योंकि जो अकाम हैं कामना रहित हैं कैसे अकामा विभूति ऐश्वर्य जो त्रृष्ठा लगी है ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए जो त्रिष्ठा लगी है ये त्रृष्ठा से रहित जो लोग है वही उस समय पुरुष की सेवा कर सकते हैं उस आत्मा पुरुष की सेवा वही कर सकते विभूति त्रिष्ठा वर्जिता मुमुक्ष जो विभूति ऐश्वर्य धन मिले जन मिले अमुक मिले ख्याति लोक लोके शाह पित्तेष्ण पुत्रेश उठे हुए जो लोग होंगे वही उसकी सेवा कर सकते हैं पूजा कर सकते हैं आ, मुमुक्षु होते हैं वही कर सकते बुभुक्ष लोग नहीं करेंगे क्यों उसके पास कुछ है नहीं उनको बुभुक्षों को क्या मिलेगा उस महापुरुष के पास भी कोई धाम लौकिक धन तो है ही नहीं तो बुभुक्षियों को क्या मिलेगा मुक्षु लोग सेवा करते हैं मुमुक्षु संत मुमु संत मुमु होते हुए उपास परम इव से बनते जैसे परमात्मा की जितने सेवा करते हैं लोग जितने आदर देते हैं उतने आदर उनके ऊपर भी करते हैं जो लोग परम इव परमात्मा परमात्मा के समान मान के सेवा करते हैं ऐसा परम विव माने परम थे ब्रह्मी ब्रह्म जैसे ब्रह्म में जितने आदर दृष्टि होगी उतनी आदर दृष्टि से उस महापुरुष की जो लोग सेवा करते हैं ते उस सेवा करने वाले लोग जो मनुष्यों का प्रसिद्ध है जिससे मनुष्य शरीर बनता है शरीर उपादान कारण शरीर के जो उपादान कारण है जिसके माध्यम से शरीर बनता है तो कुछ उसको अति बरत उसके अतिक्रमण कर जाते हैं। मैंने आगे जाकर के उसके उसमें नहीं जाते किसी भी शरीर धारण नहीं करते धी धी नहीं बहुत बुद्धिमान ही कर सकते नहीं कर सकते न पुनर्योजन प्रशांति फिर दोबारा किसी भी चौरासी लाख योजना में कहीं भी वो गति नहीं जाते जा, गमन नहीं करते हैं न पुनः कोचित रतिम करोती कहीं भी उनको अच्छा लगता ही नहीं फिर। उस महापुरुष के मिलने के पश्चात कहीं भी वो प्रेम नहीं करेंगे किसी विषय का प्रेम नहीं करेगा ऐसी श्रुति है कहा ना पुनः कोचित धरती करोती है वह आत्मज्ञान यदि हो जाए तो फिर कहीं भी प्रेम नहीं करेगा वो विषय में प्रेम तब तक होगा अपना स्वरूप का पहचान नहीं है तब तक होगा अगर अपना स्वरूप का पहचान हो जाए मैं कितना बड़ा हूं क्या महिमा मेरी है अगर समझ जाए तो, तो कहुड़ियों में कौन प्रेम करेगा ये स्थिति है पुनः कोचित रतिम करो थी श्रुति ऐसी दिस्थुर्थे, भी प्रेम नहीं करेगा आगे जाकर राग देश रहित हो जाएगा अतः पूजय सम्मान करे पूजा करे जो आत्म के है, ऐसा है। क्या आगे मंत्र है अब जो विषयों को चाहने की वाले की क्या स्थिति होती है ये बोलना चाहते है जो मुमुक्षु हैं जो महापुरुष की तरफ चले गए आत्मा को जानने की इच्छा से गए तो उन तो आगे जाकर के शरीर ग्रहण नहीं करेंगे किंतु जो बुभुक्षु होंगे उनकी क्या स्थिति होती है अगले मंत्र में कहते हैं काम कामयते काम तत्र स्वभिर्जाते तरह काम सेमनस्त ये प्रबीय कामान्यह ये मन तत्र तत्र मन मन्यमान विषय को चिंतन करता हुआ वस्तु मिलने से आगे मुझे इतना लाभ होगा हाँ ये वस्तु मिलने पर इतना लाभ होगा ऐसा ऐसा सोचता है पहले चिंतन करता है उसके बाद विषयों की इच्छा करता है इच्छा तभी करेगा पहले उसको गूण देखेगा उसको ये विषय मिलने पर इतना मुझे लाभ मेरे लिए इतना सुख होगा ऐसा समझता है तो मन मानो चिंतन करता हो विषयों की चिंतन करते हु, करता हुआ कामान यह काम है कामान विषयान विषयों की जो इच्छा करता है क्योंकि काम शब्द का अर्थ कभी इच्छा कभी विषय <coughs> काम देती काम विषयों को काम बोलते हैं उनकी कामना होती इच्छा होती है इसलिए काम शब्द से विषयों को भी कहा जाता है तो विषयों के चिंतन करता हुआ माना विषयों को गुण देख करके चिंतन करता है ये विषय आर्जन होने पर मेरे लिए इतना लाभ होगा ये स्थिति हो जाएगी ऐसा होगा ये होगा वो शब्द स्पर्शरूप रसादी के चिंतन करता हुआ यह कामान काम आय तो जो विषयों की इच्छा करता है जिसमें प्राप्ति की इच्छा करता है वो क्या स्थिति होगी सब मानी वो विष्व की इच्छा करने वाला व्यक्ति और काम अभी वो इच्छा के अधीन होकर के जिसकी इच्छा की थी जाए थे तत्र तत्र उस इच्छा की पूरी जहां जाकर के होनी होगी उसी होनी में चला जाएगा जाए तत्र तत्र जाए थे उस उसी उसी योनियों में प्राप्त करेगा उसी वही शरीर धारण करना पड़ेगा उसको हमारे जन्म के चक्कर में जाएगा जो विषय चाहने वाले को क्यों चाहना है तो भगवान जरूर इच्छा पूरी कर देंगे आगे जाकर के कभी ना कभी वो शरीर उसको मिलेगा वो विषय प्राप्ति होगी ये स्थिति है पर्याप्त काम से और जो पर्याप्त काम है आप है परिसमंता आपता पर्याप्त हर प्रकार से सारी कामना प्राप्त हो गई विषय प्राप्त हुए नहीं अगर परमात्मा जिसको मिल गया होगा तो फिर विषय सारे भिशे मिल गए समझो क्योंकि विषयों से मिलने वाले जितने सुख होते हैं वो सुख परमात्मा सुख तो पे छिपा हुआ है सौ रुपये जिसके पास होगा पांच भी होगा दस भी होगा बीस भी होगा किंतु तो दस रुपये जिसके पास होगा सौ नहीं होगा बड़ी संख्या में छोटी संख्या समावेश हो जाती है छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं समुद्र में स्नान कर लिया हो जिस व्यक्ति ने सारे नदी का स्नान उसका हो जाता है एक नदी में स्नान करने से सारी नदी का स्नान नहीं होता इसी प्रकार पर्याप्त काम हो गया आपको पूर्ण काम हो गया परमात्मा की उपलब्धि कर गया जो व्यक्ति आत्माभाव में गया आप, आप सुख प्राप्त कर गया हो तो जो कृतात्मा है जो करना बाकी नहीं है कृतम आत्मा ये ना जिसने अपना काम कर लिया त्मा हो गया जो व्यक्ति उसका तो क्या होता है पर्याप्त काम है वो अब कोई इच्छा ही न हो पर्याप्त काम हो जाता है बस सर्वे शरीरांतर में रहते -रहते। नहीं, देशांतर नहीं।, नहीं इसी शरीर में रहते रहते ही सर्वे काम प्रबिलियंति प्रकृष्टे न दिलयंती सबके सब, सब इच्छाएं यही सम्पूर्ण समाप्त हो जाती है आत्म प्राप्ति होने पर फिर किसी प्राप्ति की इच्छा होगी ही नहीं कोई तो विषयों की इच्छा होगी ही नहीं आत्मज्ञ में और अनात्मज्ञ में इतना अंतर है अनात्मज्ञ पुरुष जो होगा विषयों की इच्छा रखता है उसके गुण का चिंतन करता होगा उसको दोष नहीं दिखाई देता गुण दिखाई देगा विषयों में इसमें मुझे इतना लाभ होगा ही दिखाई देगा भविष्य में उसको परेशानी होनी होती है कोई भी विषय आज तक किसी को सुख नहीं दिया है हमारे जीवन का अनुभव है सभी का अनुभव है कोई भी विषय हमने हासिल किया होगा किंतु आगे जाके दुखी दिया उसको, ऐसा किंतु हो जाती है तो ऐसे विषयों को चिंतन करता हुआ जो विषय को चाहता हो चाहने वाले के क्या होगा उसी इच्छा के आधारभूत होकर के आगे जन्म लेगा उस इच्छा की पूर्ति के लिए जन्म लेगा जन्म लेने पर फिर वो जन्म के चक्कर पड़ेगा किंतु जो पर्याप्त तो काम होगा सारी इच्छाएं जिसकी पूरी हो गई है पूरी होने माने आत्म प्राप्ति होने पर कोई इच्छा ही नहीं उसकी इच्छा समाप्त तो हो जाती है वैसे जो कृतात्मा हो गया कर्तव्य तो कुछ बाकी नहीं रहा ऐसे व्यक्ति का तो सर्वे कामा यही वह प्रबली इसी शरीर में रहते रहते सभी कामनाएं लीन हो जाते हैं फिर उसको कहीं जाने की वो नहीं होती है ये कहा भाष्य में कहते हैं मुमुक्ष काम त्याग एवं प्रधानमं साधन वित्तीय दर्शन जो मुमुक्षु होगा उसके लिए विषयों की इच्छा को परित्याग करना ही सर्वोत्तम साधन है इसके लिए बताना चाह रहे हैं अगर मुमुक्षु होगा तो विषयों की इच्छा ही ना हो इच्छाओं को परित्याग करना सबसे बड़ा साधन है यही ये मंत्र का तात्पर्य बताते हैं मुमुक्ष जो मुमुक्षु है उसकी काम त्याग विश्व की इच्छा को काम कहा उसका त्याग परित्याग करना ही एवं प्रधानम साधन मुख्य साधन उसका वही है प्रधान साधन मुख्य साधन है इत दर्शी यही इस मंत्र में दिखाते हैं श्रुति दिखाती है कहा <क्ष्था> तो क्या दिखाते हैं कामान यो हो, यह जो पुरुष जो विषयों की इच्छा करता है यह क्या है दृष्टा ईश्वर विषयान काम है दो प्रकार के विषय एक दृष्ट विषय है एक अदृष्ट विषय है यह लौकिक विषय दृष्ट विषय में और एक पारलोकिक विषय स्वर्ग आदि अदृष्ट विषय है किंतु दृष्टादृष्ट द्रिश्ट में भी अनिष्ट की इच्छा नहीं करेगा कोई आकर के मुझे चाकू घोंप दे ऐसी इच्छा कोई करेगा नहीं कोई आके मुझे गोली मार दे झार खिला दे अनिष्ट की इच्छा नहीं करता किसकी इच्छा करता इष्ट वस्तु की ठीक है यह इष्टा दृष्टादृष्ट इष्ट विषयान कामान काम थे दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार के विषय है इष्ट होना चाहिए दृष्ट भी इष्ट हो अधिक जो कामना करता है इच्छा करता है जो व्यक्ति स्वर्ग आदि की इच्छा करता है तो विषयों की इच्छा करता है धनपुत्र आदि की इच्छा करता है क्योंकि इष्ट इष्ट विषयों की इच्छा करेगा अनिष्ट की इच्छा नहीं करेगा काम ए थे शब्द है काम मन्य माना तदगुण चिंत माना उसके गुणों के चिंतन करता हुआ ये इष्ट वस्तु मिल जाए तो मेरे लिए फायदा होगा इतना हो जाएगा स्वर्ग पहुंचूंगा तो अमृत पीने मिल जाएगा ये सब होगा वो इष्ट गुण का चिंतन करेगा तो चिंतन करता हुआ जो विष्णु की इच्छा करता है चिंतया न काम है थे प्रार्थ प्रार्थना करता है ये मिल जाए ऐसा मिल जाए ऐसा मिल जाए ऐसा वो जो कामना करने वाला व्यक्ति विषयों की इच्छा करने वाला व्यक्ति होगा स्यक्ति तई काम भी उन्हीं इच्छाओं के वसीभूत होकर के जैसी जैसी इच्छा हो गई उसी के आधार से तही काम भी उन्हीं कामों के माध्यम से इच्छाओं के माध्यम से ही काम ही धर्माधर्म प्रवृति हेतु भी क्योंकि वो जो कामना जो होती है ना प्रवृति का हेतु है इच्छा अगर आपके यहां इच्छा जगी तो आगे प्रवृत्ति होगी उसके प्राप्ति इच्छा के पूर्ति के जो वस्तु होगा उसके प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति होगी इच्छा प्रवृत्ति का कारण है काम भी माने काम धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु भी है धर्म या अधर्म के प्रवृत्ति का कारण इच्छा है धर्म के कारण भी इच्छा है अधर्म के कारण भी इच्छा है अधर्म सीधा करने की इच्छा तो नहीं होती है अधर्म का फल भोगने की इच्छा तो नहीं होती है किंतु उसके जो साधन है उसको करने की इच्छा होती है अधर्म का फल जो होगा उसका साधन क्या है किसी गलत काम करना ऐसी इच्छा तो होगी ना जब गलत काम करने की इच्छा होगी गलत काम कर लिया तो फिर उसका फल भोगना ही पड़ेगा पुण्यस्य से फलि पापम कुरंती मानवाहा ऐसा कहा है मनुष्य इतने चालाक हैं कैसे है पुण्य के फल चाहते हैं पुण्य का फल होता है सुख सभी की इच्छा होती है सुख सुख चाहते हैं पुण्य से फलिंत पुण्य का फल होता है सुख सुख चाहते हैं किंतु तो करते क्या हैं पापं मानवा ये मानव चाहते तो पुण्य का फल सुख चाहते किंतु तो पाप कर करेंगे पाप करेंगे तो फिर सुख मिलेगा, मिलेगा दुख मिलेगा अब नीम का पेड़ लगा दिया और आम का फल चाहे संभव होगा असंभव होगा कड़ुआ फल ही मिलेगा तो पुण्य से फलिंति पापम कुरंत मानवा कहा है तो ये कहा काम अभी जाए तत्र तत्र कार्य करते हैं वो तो काम अभी माने काम ही इच्छाओं के द्वारा प्रवृत्ति प्रवृति हेतु भी धर्म और अधर्म के प्रवृत्ति के हेतु है, है काम इच्छा धर्म करने की इच्छा होती है अधर्म करने की इच्छा होती है अब धर्म अधर्म कर लिया इच्छा जगी और धर्म या अधर्म कर लिया कर लिया तो क्या होगा उसको फल भी होगा आगे वो फल भोगने के लिए तत्त शरीर लेना पड़ेगा परिस्थिति ऐसी आ जाएगी विषय की इच्छा रूप है विषयों की इच्छा कोई काम कहा है विषय की इच्छा इच्छा है स्वरूप है सहजाह तत्र तत्र उन्हीं के अनुरूप होकर के वहां उस उस शरीर में पहुंचेंगे धर्म किया होगा तो स्वर्ग शरीर पाप किया होगा तो दर्गादि शरीर ऐसा वहां वहां पैदा हो जाता है जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं जा पाता विषयों के चाहने वाला व्यक्ति कहा यत्र यत्र विषय प्राप्ति काम कर्म कर्मसु पुरुषम नियोजन तत्र तत्र तेसु तेसु विषय तेरे वे कर्म व्यस्त हो जाए इसका अर्थ ये होगा जिस जिस योनियों में विषय प्राप्ति में तुम काम कर्म सु पुरुषंती जिस जिस इच्छाओं के वशीभूत होकर के इच्छा इच्छाएं जो है जो जिस जिस विषय में इच्छाए इस व्यक्ति को नियुक्त कर हैं लगा देते है प्रवृत्ति करवाने के कारण इच्छा है जिस जिस विषय में विषय प्राप्ति में तब विषय प्राप्ति के निमित्त जो काम ही है, इच्छाएं हैं किसी विषय में आपकी इच्छा बनी हुई है वो जो इच्छा है कर्म सु पुरुष की इस मनुष्य को कर्म में जोड़ देते हैं कौन इच्छा तब विषय प्राप्ति की इच्छा हो गई तो कर्म में जोड़ देंगे धर्माधर्म आधर्म कर्म करेगा नियोजन तत्र तत्र उन्हीं विषयों में तैरेव कर्म ही काम तो जाते उसी इच्छाओं से लपेटा हुआ हो करके उन उन शरीरों में जा करके उन इच्छाओं की पूर्ति करता है ये कहा एक नंबर की डिपेंड यत्र यत्र यत्र तत्रि यद यद यित विषय प्राप्ति अर्थ में जिस विषय प्राप्ति की इच्छा होगी तो उस इच्छा के कारण क्या होगा कर्म करेगा कर्म के आधार पर वो सर्वधारण करना पड़ेगा उसको ये कहा अच्छा जाए थे यस्तु तो किंतु उसे विपरीत दूसरा व्यक्ति है परमार्थदर्शी है विषयदर्शी नहीं है आत्मदर्शी है यस्तु परमार्थ तत्व तो विज्ञान काम दूसरा व्यक्ति पर्याप्त काम है क्यों परमार्थ तत्व तो विज्ञान परमार्थ तत्व तो आत्म तत्व तो का विज्ञान है उसको आत्मा को स्वरूप को जानता है ऐसे विज्ञान के कारण पर्याप्त काम है आत्म प्राप्ति हो जाए तो किसी की इच्छा होगी ही नहीं सभी इच्छाएं उसी पर समावेश है ऐसी स्थिति हो जाती है जो ऐसा है यस्तु तो परमार्थ तत्व विज्ञान पर्याप्त काम ह जो व्यक्ति ऐसा है कि परमार्थ तत्व का विज्ञान से आत्म तत्व के विज्ञान से पर्याप्त काम वाला है सारा सारी इच्छाएं जी को प्राप्त हो गए हैं सारी विषय प्राप्त है ऐसा हो गया क्यों आत्म कामत्व ना वो आत्म काम है विषय काम तो है ही वो विषय को चाहता नहीं आत्म काम ही है वो इसलिए संपूर्ण मिल गया उसको परिसमन तथा आपता काम पर्याप्त काम है परिवार था, था चारों तरफ से प्राप्त हो गए विषय जिसको सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है आत्म मिलने पर यस परमा क्या है वो कृतात्मा अविद्यालक्षात्न अपर याद कृतात्म अविद्या स्वरूप जो है अपर स्वरूप है निकृष्ट स्वरूप है उससे विवेचन करके अलग करते है करके कर स्वेण परेण रूपेणमा विद्या कर दिया आत्मा को जिसने अपने स्वरूप को मनुष्यादी रूप से हटा करके आत्मा रूप में पहुंचा दिया है अविद्या रूप से हटाकर अविद्या काल में मनुष्यादि रूप से समझता था और उससे हटा करके परमात्मा स्वरूप में पहुंचा दिया है जिसने अपने स्वरूप को ऐसा आत्मा कर दिया आत्मा को विद्या जिस विद्या के द्वारा आत्मा को बना दिया, सुद्ध बना दिया बना जिसने। तस्य ऐसे जो व्यक्ति होगा उसका तो यह इसी शरीर पर तिष्ठती मानी मरने के बाद में जीते जी अभी ही शरीर है तिष्ठती एवं शरीर यही वह अर्थ शरीर जीवित रहते रहते ही मरने के बाद में सर्वे धर्मा धर्म धर्माधर्म प्रवृति हेतु प्रबलिंती काम सारे कामनाएं समाप्त हो जाती है जो धर्मा धर्म के हेतु होते थे धर्मा धर्म आगे शरीर का हेतु बनते थे शरीर फिर उसको फलभोग के हेतु बनता था सब नष्ट हो गया इस समाप्त हो गई धर्माधर्म की प्रवृत्ति का कारण जो काम है सबके सब प्रबल विलयम हो विलय हो जाते नष्ट हो जाते नष्टी तीर्थनाश हो जाता है सारे कामनाएं नाश हो जाती है कहा कामांश जन्म हेतु विनाशात न जाएंगे अधिप्राय काम पैदा नहीं होंगे इच्छा पैदा नहीं होंगी क्यों उसके जन्म का काम के जन्म क्या है जन्म का कारण है अविद्या वो नष्ट हो गई ज्ञान से काम जन्म हेतु विनाशात तब से लेना काम को इच्छाओं को उसका जन्म का, का कारण उदय का कारण इच्छाएं क्यों होते जब तक अविद्या है उसके विनाश हो गया किसके द्वारा विद्या के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट हो गई अविद्या नष्ट होगी तो इच्छा ही नहीं होगी इसलिए न जाप्राय फिर इच्छा पैदा ही नहीं होगी दो नंबर दो अविद्या लक्षणाध आविद्य का आविद्यक काम है अविद्याजन्य है जब तक अविद्या है तब तक काम न ही इच्छा होती किसों हो की तो वो अविद्या नष्ट हो गई है विद्या के द्वारा इसलिए काम पैदा ही नहीं होंगे उसके ये कहा अपर रूपात तात्विक तात्विक रूपात आगे अपर रूपात था ना अतात्विक अतात्विक रूप से अभी तो अतात्विक रूप में था उसे पर रूप में पहुंच जाता है अपन यह चार की टिप्पणियों का विवेचन विवेचन करके जो बनावटी रूप से अपने विवेचन करके अलग करके ये कहा पांच में कहा हेतु विनाश आप मन हेतु क्या है अविद्या अविद्या के विनाश होने से काम भी नहीं हो सकते क्योंकि अविद्या जब तक रहेगी तब तक विषयों की इच्छा होगी विषयों की इच्छा होने पर उसके प्रवृत्ति प्रवृति हो जाएगी धर्माधर्म में धर्माधर्म करने से अनुकूल शरीर बनेगा शरीर होने से विषय होगा फिर वही होगा फिर दुख ठीक अच्छा ठीक है देखें विषय शु यथास्थित दोष दर्शनात् पर्याप्त काम वो पर्याप्त काम क्यों होता है कहते हैं विषयों में उसको दोष दृष्टि आ जाती है, जैसे है वैसे दिखाई पड़ता है उसको ज्ञानी को अज्ञानी को क्या है जहर के ऊपर में अमृत डाला हुआ जैसा लगता है उसको अमृत समझता है ऐसी स्थिति है जैसे किसी गिलास में जहर भर दिया हो ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल दिया हो वो दूध ही दिखेगा उसको पी जाएगा मरेगा किन्तु विवेकी जो होगा वहां उसको नीचे जहर दिखाई पड़ता है वो पिएगा नहीं यही है ये एक प्रकार क्या है टीकाकार कह रहे हैं विशेष यथास्थित दोष दर्शनाथ जो ज्ञानी जो होता है आत्मज्ञ जो होता है क्यों विषय में जैसा है वैसा दोष दिखाई पड़ता है अज्ञानी को दोष नहीं दिखाई पड़ता गुण दिखाई पड़ता है इसलिए उन विषयों की इच्छा करता है और ज्ञानी जो होगा उसको विष्व में दोष दिखाई देता है इसलिए उसकी इच्छा नहीं करेगा यही है विशेषु यथास्थित दोष दर्शनात् पर्याप्त काम इसलिए पर्याप्त काम हो गया तो आप हो गया वो व्यक्ति तो क्षीण राग जो विषय में दोष दिखाई पड़ेगा तो आसक्ति नहीं होगी क्षीण रागो यश क्षीण राग जो ज्ञानी होगा राग रहित होगा विषय में आसक्ति करेगा ही क्यों दोष दिखाई देता है उसको राग है ना, आसक्ति नहीं है इसलिए विरुद्ध लक्षण या आपकाम से आत्म भूगत विषय में कामानिवृत्ता भगवं कहते हैं या विरुद्ध लक्षण से कहा है विरुद्ध लक्षण क्या है तो टिप्पणी में कहते हैं छह नंबर में पर्याप्त से स्विरुद्ध क्षीण लक्षण तया इतरता तो पर्याप्त काम है अपने विरुद्ध के क्षीण में लक्षण कर दिया क्षीण रागहा करके बोल दिया वो राग भी क्या उसके पास राग ही नहीं होना थ, क्या है क्या क्षण होना है विरुद्ध लक्षण से बोला गया है लक्षण से कहा आत्म काम उसके पास तो आत्म बुभुत्साह आत्मान इच्छा आत्म आत्मा को ही जानने की इच्छा है उसको विषय को जानने की इच्छा ही नहीं है आपका काम ऐसा होता है आपका आत्म बहुत में अधीन कर दिया चित्त बस कर दिया चित्ता आपका को जानने की एकमात्र इच्छा रखा हुआ है बाकी कोई इच्छा नहीं उसके पास जैसे नदी में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो उसको एक ही इच्छा होती किस तरह से किनारा पहुंचू और कोई इच्छा नहीं होगी समय ना, कोई विषय भोगने की इच्छा होगी ना खाने की इच्छा ना पीने की इच्छा कोई इच्छा नहीं होगी उसकी उसको एक ही इच्छा सता रही है किस तरह नदी पार जाओ वैसे ही संसार से ऐसे ही तड़खन हो जाए इस व्यक्ति को तो संसार की इच्छा समाप्त हो जाए आत्म इच्छा इतना प्रबल हो जाए अब तो आत्म प्राप्ति ही चाहिए और आपताप की प्राप्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में चला जाए पहुंच जाए तब एक कहा आत्म बहुत आत्मा के बहुत्साह है बुद्धु में इच्छा बहुत जानने की इच्छा आत्मा को जानने की इच्छा के द्वारा ही बसेंगे चित्त चित्त बस में हो गया एक ही इच्छा है आत्म प्राप्ति की और कोई इच्छा नहीं उसके पास पास ऐसा होकर विषय पे कामानिवृत्ता है बहुत विषयों जो इच्छा विषयों की इच्छाएं थी वहां से निवृत्त हो जाते काम उसकी अगर आत्म प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो जाए तो विषयों की इच्छा समाप्त हो जावृत्त हो जाते हैं यही है सामर्थ्यात स्वहेतु सामर्थ्यानाशात काम आ जाए अपने कारण नष्ट होने से फिर इच्छाएं नहीं होती क्या कहा क्या सामर्थ्य से ही देखा गया जब कारण तो तो गया। तो ही, ही नहीं रहा तो कार्य कहा से रहेंगे ये सामर्थ्य से देखा गया जब विद्या नष्ट हो गई विद्या से फिर काम इच्छाएं कहा से होगी ये सामर्थ्या अवगम्य दे जाता है स्व हेतु विनाशात इच्छा काम उसके हेतु है अविद्या उसके विनाश होने से पुनः काम आने जाए होती नहीं पैदा ही नहीं होती और जाता राम ज्ञानम बिना भी छह सम्भव और जो पैदा हो चुके थे ज्ञान के बिना भी नष्ट हो सकते हैं कई इच्छाएं हमारे जीवन में होती रही अपने आप नष्ट भी होती गई सारी इच्छाएं हमें नहीं परेशान नहीं कर रही कई इच्छाएं होती है नष्ट भी हो जाती है जो जाता राम जो पैदा हुए हो चुके हैं जो काम वो होगा ज्ञानम बिना भी ज्ञान के बिना भी नष्ट हो जाए सकता है किंतु जो अज्ञात है वो इच्छा न हो जाए इसके लिए चाहिए अविद्या का नाश करना होगा ज्ञान के द्वारा अविद्या विद्या के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाए तो आगे कामना होगी हो नहीं कहा टिप्पणियां हैं सामर्थ्या आठ की टिप्पणियां ना नविलीयती विनाश पदम न जायती जन्मा भाव परम कुत इतिहास कहते हैं महाराज यहाँ मंत्र में तो प्रविलियंती का उसका अर्थ कैसे उसको ऐसा उल्टा अर्थ कर दिया विनाश पद करके कई विनाश होता है करके जन्माभाव कैसे कर दिखा दिया भाषाकार ने बोल दिया विनाशम गैसे बोल दिया विनाशात न जायते कैसे बोल दिया, दिया। प्रविलियंती शब्द है उसको कैसे ऐसा कर अर्थ कर दिया प्रविलियंती विनाश पदम जो नजाय प्रनाश होता है अर्थ है जो पैदा हो चुके हैं उनके पैदा नहीं मर जाते हैं अर्थ आना चाहिए किंतु तो? नजायभाव कैसे बता दिया भाषिककार कैसे कर दिया था ये शंका करके कहा सामर्थ्य में सामर्थ्य सिद्ध होगा क्योंकि जब विद्या हो जाती ज्ञान पैदा हो जाती है ज्ञान ब्रह्मकार वृत्ति बन जाती है तो अविद्याष्ट हो जाती है अविद्या हो गई तो अपना नाश कारण नाश हो गया तो कार्य नाश हो जाएगा ही नहीं होगा नाश होगा नहीं इसलिए न कह दिया ये कहा, कहा, अच्छा, नौ कि किम वो वो क्या है? वो क्या है है नाश बोला भाई का कारण है अपना कारण है काम का जो कारण था वो नष्ट हो गया विद्या से अद्या के नाश हो गया इसलिए काम न जायें कहा दस की टिप्पणी सामर्थ्य समर्थ इत सामर्थ ही समर्थन करते हैं क्या जातानम इत्यादि क्योंकि जातानम ज्ञानम बिना भी छह संवाद जो पैदा हो चुके ज्ञान के बिना भी छह संभव है हमारे जीवन में कितनी इच्छाएं पैदा हो गई नष्ट भी हो गई है ऐसा भी है संभव होने से उसके नाश के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं ज्ञान की आवश्यकता आगे इच्छा ना हो इसके लिए इसके लिए कहा आगे मंत्र है आत्मा आत्मा प्रवचने बहुनास्तुतेन ृणुुते कशृणुते तमु स्वा ऐसा न लभ्यस तस्मा विवृणुते तनु आत्मा प्रवचन न लभ्य दुनिया भर के प्रवचन करने से यह आत्मा मिलने वाला नहीं है जितने भी करते जाए अयमा आत्मा प्रवचन न लभ्य प्राप्त योग्य नवती प्राप्त करने योग्य नहीं है प्रवचन के माध्यम से प्राप्त नहीं होगा प्रकृष्ट वचन प्रवचन विशेष वचन को प्रवचन बोलते हैं उससे प्राप्त नहीं होने वाला फिर न मेधया ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति जो बुद्धि में होती है उस बुद्धि का नाम मेधा ये मेधा भी छात्र है यानी बुद्धिमान है ऐसा बोलते हैं मेधा बुद्धि के गुण है ग्रंथ के जो अर्थ होता है पकड़ने की शक्ति सब में नहीं होती है कोई कोई होगा पकड़ सकता है जो तय तेल धारा वाली बुद्धि होती है जिसके पास किसी की बुद्धि ऐसी होती है घृतक के धारा जैसी होती है किसी के तेल धारा जैसी होती है पानी में थोड़ा सा तेल पड़ जाए पूरा फैल जाता है किसी की के बुद्धि ऐसी होती है थोड़े से मिल जाए बहुत फैलाने की शक्ति होती है उसके पास अर्थात निकाल सकती है और किसी की बुद्धि घी जैसी होती है गर्म घी को पानी में डाल तो कुंठित होकर डल्ली बन जाएगी जितना सुना उतना भी नहीं पकड़ पाते ऐसे भी किसी की बुद्धि होती है कुंठित बुद्धि ऐसी किसी की बुद्धि कुंठित होती है किसी की बुद्धि विकसित होती है तैल धारा के समान होती है किसी की बुद्धि कृत धारा के समान है ऐसी बुद्धि ऐसी होती है क्योंकि बुद्धि जो है बुद्धि कर्मानुसारणी पूर्व कर्म के आधार पर बुद्धि मिलती है अभी ढूंढने से मिलने वाली नहीं है जिसको जो मिली है पूर्व कृत कर्म का फल है वो बुद्धि कर्म अनुसारणी कर्म के अनुसार ही बुद्धि होती है बुद्धि के अनुसार व्यक्ति चलता है तो नायब आत्मा प्रवचन न लभ्य कहा यह आत्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है न मेधया ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति है जिसके बुद्धि में उतने से भी आत्मा मिलने वाला नहीं है न लाभ लिया न बहुना श्रुतने बहुत सुन लिया बहुत सारे ग्रंथों को सुना है से भी किया आत्मा मिलने वाला नहीं न लभ्य नभ्य तीनों का खंडन कर दिया फिर कैसे मिलेगा आत्मा का वैसा वृण तेरा तेर लक्ष्य आत्मा को ही जो चाहता है एस साधक जो साधक होगा यम एव वृण दे जिस आत्मा को ही जब चाहेगा अन्य कुछ भी नहीं चाहेगा इतनी मुमुक्षा इतनी तड़पन होगी जैसे जल में डूबा हुआ व्यक्ति को एक ही चाहना है किनारा उस समय कोई विषय भोगने की इच्छा नहीं होगी इसी तरह मैं किनारे पहुंच जाऊ ये स्थिति होती है एक ही तड़पन होती है उसी प्रकार आत्म प्राप्ति के लिए ही तड़पन होती हो जिसको ये साधक मुक्षु यम आत्मान एव व्रणुदेह आत्मा को ही चाहता है ये वकार लगा कर बोला वृणते स्वीकार करता है चाहता है तेन न उसी के द्वारा प्राप्त है यदि आत्मा को ही चाहता हो अन्य कोई विषयों को नहीं चाहता हो तेन तेन के उसी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है फिर वो आत्मा क्या करता है कहते उस, उस मुक्ष को साधक को ऐसा आत्मा स्वाम तनुम विभूतें अपने शरीर को अपने स्वरूप को दिखा देता है कि ऐसा स्वरूप है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव दिखाई दिखाई दिखाई पड़ता है आत्मा इस रूप से दिखाई देता है अपना स्वरूप प्रकट कर देता है जैसे आत्मा का स्वरूप होगा उसके अंतकरण में स्फूरित हो जाता है ऐसा कहा आश्चर्य कहते यदि एवं सर्वलाभा पर आत्मलाभ तव उपाय बाहुल्य ऐसा है संपूर्ण लाभ की अपेक्षा परम लाभ आत्म की प्राप्ति में बताया पूर्व मंत्र में बताया संपूर्ण लाभ जितने भी विषयों के लाभ है उसके अपेक्षा आत्मलाभ सर्वश्रेष्ठ है ये सिद्ध किया यदि एवं यदि ऐसा है पूर्व मंत्र से संबंध कर रहे यदि एवं यदि ऐसा है तो सर्वलाभा परमा आत्मलाभ यदि ऐसा है संपूर्ण लाभ की अपेक्षा लाभ सबसे बड़ा है आत्म प्राप्ति बड़ी चीज है ऐसा दी है तो तल लाभ आया प्रवचना बाहुल्य ने कर देते फिर उस आत्मा के लाभ के लिए प्राप्ति के लिए प्रवचनाली बहुत सारे उपाय बाहुल्यन बार बार करते रहना चाहिए बहुत सारे करना चाहिए ये प्राप्त तो होता है ऐसा होने पर इदम उच्चते निषेध कर दिया जाता है ना नहीं, नहीं ये प्रवचन आदि से मिलने वाला नहीं है ये कहते हैं तल लाभ आया एक नंबर के टिप्पण में कहा तरही तब तो उसके प्राप्ति के लिए प्रवचन आदि बहुत करना चाहिए यही होगा तो कहते ना यो यो आत्मा व्याख्या था जिस आत्मा की व्याख्या हो गई है जिस आत्मा की चर्चा हो चुकी है आत्मा यश लाभ परम जिसका लाभ परम पुरुषार्थ माना जाता है चार पुरुषार्थ होते हैं अर्थ काम मोक्ष उनमें से परम पुरुषार्थ आत्मलाभ तो लाभ जिस आत्मा की प्राप्ति पर कहा जाता है परम पुरुषार्थ माना जाता है असौ न अध्ययन बाहुल्य न प्रवचन लगते गया शास्त्र का अध्ययन बहुत कुछ कर लिया बहुत तर्क पढ़ा बहुत मीमांसा पड़ा बहुत युग पड़ा इतने मात्र से प्राप्त तो होने के नहीं। उपनिषद छोड़ के अतिरिक्त शास्त्रों से प्राप्त तो होने योग्य नहीं न आत्मा अध्ययन प्रवचन बहुत प्रकार के कर्मकांड आदि प्रतिपादक वेद आदि बहुत शास्त्र का अध्ययन बाहुल्य करके प्रवचन के द्वारा लभ्य नहीं है प्राप्त नहीं है तथा न मेधया मेरे पास बड़ी अच्छी बुद्धि है ग्रंथ के अवधार निश्चय करने की शक्ति है मैं अपने आप प्राप्त करूंगा ये भी नहीं होगा न तथा न मेरा यार ग्रंथार्थ तो धारण शक्त यार्थ ग्रंथ के जो अर्थ होते हैं तो उसके धारण की शक्ति जो बुद्धि होती है उसको मेरा बोलते हैं उसके मात्र से भी नहीं न बहुना श्रुते बहुत ज्यादा शून्य से भी नहीं मिलने वाला है बहुना भूय शास्त्र बार बार श्रवण करते रहे करते रहे उससे भी नहीं मिलता के ना तरी लभ्य उच्यते फिर कैसे प्राप्त होगा क्या साधन है उसके प्राप्ति का आपका प्राप्ति के साधन क्या है फिर जब प्रवचन से भी नहीं होता वेदार से भी नहीं होता बहुत सुन से नहीं होता फिर क्या है प्राप्ति साधन है प्रश्न उठा के तरही फिर किससे वो लभ्य है प्राप्त है आत्मा उच्चते उत्तर देते हैं यम एवं परमात्मा न यह मे भगवान परमात्मा परमात्मा को ही ऐसा साधक वृणत स्वीकार करता है चाहता है जब परमात्मा ही चाहिए सामान्य साधकों की स्थिति क्या होती है परमात्मा भी चाहिए मान विषम तो चाहिए किंतु परमात्मा भी साथ साथ चाहिए ये ही और बी में अंतर होता है जिसको परमात्मा ही चाहिए ऐसी स्थिति हो तब आत्मा अपने स्वरूप दिखाई देता है परमात्मा भी चाहिए वाले को नहीं मिलने वाला दी और ही में अंतर हो जाता है। जिस परमात्मा को ही, जो विवेकी विवेकी है ऐसा ये व्यक्ति जो हो जो होगा वह प्राप्त करना चाहता है जो आत्मा को ही प्राप्त करना चाहता है ऐसा नीकार से आत्मा परमात्मा लो ये परमात्मा लाप्य है प्राप्ति है हो जाती न अन्य साधन से नहीं होना है। न ना, ना, साधना अच्छा न्यून अतरण न एक टिप्पणी है ना दो नंबर न साधनातरण साधना अनत्व अनात्म विषयत्व अन्य जितने भी होंगे साधनांतर जितने भी होंगे क्या होगा आत्मा को विषय करने वाले होंगे अन्य कोई भी साधन करे वो साधन अनात्मा को ही विषय करेगा क्यों आत्मा छोड़ करके बाकी अनात्मा इसलिए उससे आत्मा प्राप्त नहीं होगी कहा आगे भाष्य में कहते हैं नित्य लब्ध स्वभावत्थ वह आत्मा जो है ना नित्य प्राप्त स्वभावी है तो वो तो अज्ञान के कारण से अप्राप्त जैसी बुद्धि हो रही है आत्मस्वत प्राप्त ही है नित्य प्राप्त लब्ध स्वभावित लब्ध स्वभाव वाला ही है केवल अज्ञान हटाना ही एक उपाय है किदृशो असो विद आत्मलाभ है जो विद्वान होगा उसको आत्मलाभ किस प्रकार होता है क्या दिखाई पड़ेगा उसको क्या होगा आत्मा कैसा खड़ा होकर दिखाएगा अपना स्व दिखाएगा या क्या होगा आत्मलाभ विद्वान विवेकी विवेकी का आत्मलाभ आत्मप्राप्ति किस प्रकार हो ऐसे शंका होने पर उचित प्रश्न होने पर कहा उचित आत्मा नाम स्वाम पराम तर स्वात्म तत्व रूपम स्वरूपम विगुणते प्रकाश उस आलक को उस मुमुक्षु को जो आत्मा को ही चाहना करके बैठा हुआ है अन्य कुछ नहीं चाहता है इतने तड़फन है तस्य उसको ऐसा आत्मा ये जो आत्मा है दस आत्मा ऐसा आत्मा अविद्या पहले अविद्या से ढका हुआ अपना स्वरूप सम्यक आक्ष है अविद्या से ढका हुआ जो आत्मा है अज्ञान से ढका हुआ आत्मा यही अपना स्वरूप ही है कि तो अज्ञान से ढका है अविद्या नाम स्वाम पराम तरुण अविद्या से ढका हुआ जो अपना परम स्वरूप है स्वाम स्वात्म तत्व अपना जो स्वरूप है वह स्वरूपम विपूरते प्रकाश है अपने स्वरूप को प्रकाश करवा देता है प्रकाश है विकास प्रकाश घटादि को प्रकाशित कर देता है घटादि वस्तु को जैसे भौतिक प्रकाश प्रकाश कर देता है उसी प्रकार आत्मा भी अपने स्वरूप को प्रकाश कर देता है उसको अगर आत्मा को ही चाहता हो तो काश कर देता है विद्यायाम सत्याम आविर्भवती आत्मा की वास्तव में प्राप्ति नहीं आविर्भाव होना है उपलब्धि प्राप्ति नहीं आत्मा प्राप्त ही है अविद्या के कारण अप्राप्त जैसा बना हुआ है होने पर, होने पर, विद्या होने पर ज्ञान होने पर विद्यायाम सत्याम विद्या होने पर ज्ञान होने पर क्या होगा आविर्भवती आविर्भाव होगा प्रकट होगा यानी जैसे अंधेरे में रखा हुआ घटना पैदा नहीं होता क्या करना होता आविर्भाव होता है प्रकाश के द्वारा वो केवल जाना जाता है अगर अगाने का काम है वह ठीक इसी प्रकार है तो विद्यायाम सत्याम ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान होने पर क्या होगा आविर्भाव होगा उसका प्राकट्य होगा आत्मा अपना स्वरूप दर्शाएगा उस साधक को मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं ऐसे भान होगा उसको तस्मा अन्य त्यागे ना आत्मलाभ प्रार्थना एवं आत्मलाभ साधन इसलिए यही होगा अन्य को त्याग करके विषयों की इच्छा आदि को परित्याग कर अन्य त्यागे न अन्य त्याग के माध्यम से आत्मलाभ प्रार्थना कर साधक को आत्मलाभ की भी इच्छा करनी चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से अभी मिला है इधर्थ न जाए भगवान अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए आत्मलाभ के लिए विषय प्राप्ति के लिए नहीं आराध्य मोदी पुत्र दो धम दो ये दो वो दो नहीं आत्मलाभ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए अन्य आगे ना आत्मलाभ प्रार्थना है व आत्मलाभ की जो प्रार्थना है वही आत्मलाभ के साधन यही है बाकी सब छोड़ करके आत्मलाभ आत्म की प्रार्थना करना यही आत्म प्राप्ति के साधन है ये का? तो यहाँ पर नाय महात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधाया ना बहुनाश्र दे बहुत सुनने से भी नहीं होगा इत्यादि का अब इसके बारे में ठीकाकार कुछ अर्थ बोलते हैं न बहुनाश्र देना बहुत सुनने से भी नहीं मिलेगा आत्मा बोल दिया और न सुनने से भी नहीं होगा उपनिषद आदि सुने बिना भी नहीं होता और बहुत सुनने से भी नहीं होता बोलते हैं तो क्या करना क्या है तो ठीकाकार बोलते हैं उपनिषद विचार व्यतिरिक्त देना उपनिषद का विचार तो जरूरी है गोपनीय तत्व है वेद के उपनिषद भाग ज्ञान कांड उसके विचार के बिना तो आत्म उपलब्धि होगी नहीं तो आत्मा का स्वरूप उपनिषद में दिखाई पड़े अन्यथा तो नहीं दिखाई पड़ता उससे अतिरिक्त ग्रंथ को कहा पढ़े वो पढ़े वो पढ़े दुनिया भर के सर्थ शास्त्र का मैं ज्ञाता हूं ये पढ़ा हूँ वो पढ़ा हूँ उनसे आत्मलाभ नहीं माना एक पांडित्य माने एक व्यवहार में पांडित्य अपनाना एक अलग बात है किंतु आत्म नहीं विवेक चुड़ामी में तो सीधा सीधा खंडन कर दिया इसे बाघबई घरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैद्य विदुषाम तद्वत भुगतहे न तो भुगत विद्वानों तो के बड़े बड़े शब्द निकलते हैं उनके लिए कहा बाघ बही खरी पष्टपाणी बोलता है एक व्यक्ति ऐसा है, है। सबको समझ में आ जाता है शब्द झरी शब्दों के झड़ी लगाता है साहित्य पड़ा हुआ है विशेषण के ऊपर विशेषण विशेषण के ऊपर विशेषण मोहित कर देता है ऐसी शक्ति उसमें भाई खरी, खरी, उसलम, है बाघवाई खरी शब्द खरी शास्त्र व्याख्या शास्त्रों की व्याख्या करने कुशलता है उसके जीवन में ऐसे ऐसे व्याख्या कर देगा एक एक शब्दों को लेकर चलेगा कई दिन तक एक ही शब्दों का व्याख्या कर देगा ऐसे ऐसे भी भी। है अभी भी कथावाचक लोग हैं बाघवा खरी पश्च बोलता है ष्टवाणी में बोलता है शब्द धैरी शब्दों को झड़ी लगा देता है जैसे पानी की वर्षा होती है वैसे शब्दों के झटता शब्द इतनी जल्दी जल्दी निकालता है कहा से सोचता कैसे ऐसी है एक हरियाणा में कहते हैं एक पंडित जी कथा कर रहे थे जाट लोग बैठे हुए थे तो इतने जल्दी जल्दी इतने अच्छे शब्द चुन चुन के बोल रहे हो तो एक जाट ने कहा कि ये कैसे कैसे बोलता है ये इतने जल्दी जल्दी इतने बढ़िया शब्द कहां से लाता है तो दूसरे जात बोलता है यह सुसर्ण जीवन और किया है क्या है और क्या किया यही तो किया है कैसे बाघ बहरी शब्द शास्त्र व्याख्यान कौशलम शास्त्र की व्याख्या करने में उतना कुशल है बहुत कुशल है किंतु वैदुष्यम विदुषाम ये केवल विद्वानों का वैदुष्य है विद्वता है व्यवहार जगत में वितता है भुक्त ये न तो मुक्त ये सब करना किसके लिए? भुक्ति के लिए विषय आर्जन के लिए है मुक्ति के लिए नहीं है तद्वत कहा पूर्व में दृष्टांत दे चुके थे इसलिए तद्वत करके बोलते हैं। पूर्व में कहा था वीणाया रूप सौंदर्यम सब तंत्री वाद सौष्ठभम न मात्रम तत् न साम्राज्याय कल्पते ऐसे कहा था वीणा देखने में बड़ी सुंदर होती है या रूप सौंदर्यम सबको अच्छा अच्छा लगे बीणा अच्छी लगती है वीणा आया रूप सौंदर्यम तंत्री बादष उसके तांत ऐसी सुंदर बजते हैं सबके कर्ण मुग्ध हो जाते हैं देखने में भी, भी सुंदर है सुनने भी सुंदर है वो वीणा आया रूप सौंदर्यम रूप बड़ा सुंदर रूप है और तंत्रीवाद न संत्री तांत उसके जो धागे होते हैं पार होते हैं वो भी बड़ा अच्छा लगता है तो प्रजा रंजन तो जो दर्शक लोग बैठे हैं उनको आनंद देना मात्र काम है न बहुनाशनिषदार कुछ जरूरी है उपनिषद विचार को छोड़कर अतिरिक्त शास्त्र को बहुत सुनने से नहीं होगा उपलब्धि नहीं होती तीन नंबर के टिप्पणी श्रवण में ही विचार यहाँ पर जो वेदांत का श्रवण है वही विचार है श्रवण ही विचार है ततः आह इसलिए कहा उपनिषद विचार विण उपनिषद के विचार तो करना ही पड़ेगा श्रवण आदि करना पड़ेगा नहीं तो आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि के हमें पता ही नहीं लगेगा उपनिषद में ही चर्चा है आत्मा की बागी नहीं है कहीं तो उपनिषद की जरूरत है उससे अतिरिक्त शास्त्रों के सुनने से आत्मा मिलने वाला नहीं कहा तेल वर्ण ने दिखी कथम व्याख्यातम यत तद और साधन प्रश्न उठता है यहाँ पर कि यह किल ऐसा जिसको चाहता है करके वहां परमात्मा को लिया और तेल हमारे साधक की तरफ ले गए यत तो और तथा तो तो भिन्नाथक तो कैसे होगा यत तो यद का संबंध होता है यद से जिसको कहा जाए तत्व तो से भी उसी को करना होता है सर्वनाम में शब्द से सर्व परमात्मा लिया गया यहाँ तत्शब्द से लिया जा रहा है ये साधक ये कैसे होगा ये शंका है तेर वर्णेना यदि कथम व्याख्यात भाषिका ने उस स्वीकार के द्वारा कैसे कर दिया अर्थ यदोर भिन्नाथत्व भिन्नार्थ कैसे बोल दिया य पद का अर्थ तो परमात्मा कर दी और तेर तत्पद का स्वीकार को कर लिया साधक के स्वीकार को कैसे अर्थ कर दिया यह तत्व भिन्न अर्थ कैसे हो गया ये संख्या आ गई तो इसको उत्तर देते हैं साधन विवक्षा साधन के विवक्षा से ऐसे गुणा जा रहा है इसलिए हो जाएगा ये तो हम कहेंगे कहा चार के ऐसा अर्थ आ जाएगा ये कहा कहते हैं परमात्मा अस्मी अवैध अनुसंधान वर्ण है स्वीकार किया है मैं परमात्मा हूं ये अवैध अनुसंधान करना ही स्वीकार है मैं परमात्मा सचिरा आत्मा ही हूं ये हड्डी मांस का पुतला मैं नहीं हूँ मैं साक्षात परमात्मा ही हूं ऐसा जो अनुसंधान करना यही वर्ण है ये कहा परमात्मा अस्मी मैं परमात्मा ही ये हड्डी मांस का पुतला ये शरीर नहीं हूं यदि अवेद अनुसंधान परमात्मा में और अपने में अवेध का अन्वेषण करना अनुसंधान करना यही होता है स्वीकार भरण यही होता है ऐसा आत्मा लभ्य बहुत जब ऐसे भरण करेगा अहम ब्रह्मास्मि यही स्वीकार करके चलेगा तो यह आत्मा की प्राप्ति उसी से होना है और कोई गति नहीं कहा बैर मुखे न तो सतसो भी न लभ्य जो बैर्मुख व्यक्ति होगा विषय के तरफ जिसका प्रवृत्ति जिसकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ होगी जो बैर मुख होगा उसके द्वारा तो सतसों की सर्वणाधि हजार बार सैकड़ों बार शर्वणाधि करने पर भी बार बार सुन रहा है किन्तु मन विषयों की तरफ है उसको तो न आत्मा न आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी क्यों उसको तो शरीर यहां बैठा होगा सत्संग भवन में मन कहीं विषम में गया होगा कोई मकान बना रहा होगा कोई कुछ कर रहा होगा कोई दिखता होगा प्राप्त नहीं होना है अतः परमात्मा इति अवेदान अनुसंधानम परमात्मा भजन पुरस्कृत आदि संपादनीय इसलिए साधक को यही चाहिए क्या करना चाहिए परमात्मा अस्मी मैं सचिदान आत्मा परमात्मा जो शास्त्रों में कथित परमात्मा है वही मैं ही हूं ऐसा शरीर से अपने को अलग करके उस स्थिति में मैं परमात्मा हूं इसको सामने करके ही परमात्मा अश्मि की अवेदानुसंधान अवेद अनुसंधान करना अवैध रूप से मानना परमात्मा भजन परमात्मा का भजन यही है अवेद दर्शनम ज्ञानम ज्ञान उसी का नाम है भजन उसी का नाम है अवेद दर्शन अवेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना ध्यान क्या है विषयों के रहित हो जाने मन में कोई विषय चिंतन न हो उसका नाम ध्यान अवैध दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मन स्नानम मनोमल त्यागः स्नान क्या है तो कहा मन के मल जो काम क्रोधादि मल है दुर्गुण है वो त्यागना स्नान है मुख्य स्नान वो होता है सौचम इंद्रिय निग्रह और सौच पवित्रता क्या चीज है तो कहा इंद्रिय को निग्रह करना ऐसा कहा है <coughs> तो यहां भी यही है, है परमात्मा अस्मिति अभेद अनुसंधान परमात्मा जन्म ये परमात्मा का भजन यही है मैं परमात्मा हूं इस रूप से कर रहा पूजा या चंदन अक्षत पूजा की आवश्यकता नहीं है मैं परमात्मा हूं मैं सचिदार आत्मा हूँ एक चिंतन करना यही अनुसंधान करना यही पूजा है पुरस्कृत यही भजन है इसी को सामने करके श्रवणादि आदि संपादनीय साधकों को श्रवण का संपादन इस तरह से करना चाहिए दो बिटा करके बैठना चाहिए श्रवण में ये का ये भावना ये भाव है कहा अथवा अथवा ये अर्थ करना यमेव परमात्मा नृणते जो परमात्मा को ही जो चाहता है तेना परमात्मा अथवा उसी परमात्मा के द्वारा मुमुक्ष रूप व्यवस्थित है सभी रूप में कौन है परमात्मा ये तो मुमुक्षु के स्वरूप में तो परमात्मा ही होगा ना वस्थित है ना मुमुक्ष के स्वरूप से व्यवस्थित जो परमात्मा के द्वारा वर्णे न से अवेदानुसंधान लक्षण अवेद अनुसंधान लक्षण के द्वारा प्रार्थना ऐसा प्रार्थना से कृतवा लभ्य ऐसा प्रार्थना करने से लभ्य होता है आत्मा ये कहा परमात्मा वो रूप व्यवस्थित परमात्मा ही तो मुमुक्ष रूपे व्यवस्थित है सर्वम फल इतम परमुक्ष परमात्मा से थोड़ी बनेगा परमात्मा ही रहेगा व्यवस्थित है अभेदानुसंधान लभ्यो न कर्मण इसी प्रकार से अवेद रूप से आत्म प्राप्त हो होगा कर्मों के माध्यम से आत्म की प्राप्ति नहीं होगी कर्मों के माध्यम से तो स्वर्गादी लोकों की प्राप्ति होगी आत्म प्राप्ति नहीं होती है आत्म प्राप्ति के लिए तो यही है साधक अवेद अनुसंधान करना अवेदर्शन ज्ञान ऐसा है पांच की टिप्पणी प्राथन से करणत्व सूचना प्राथना यहाँ को करण तृतीय करके कृपा करके कहा।, कहा समय हो गया है यही रखते हैं आगे फिर करेंगे। ओम करेभि हैद्रम पश्ये स्थिर देव शांति शांति